पेट बादलों की अंदर अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे प्रत्येक अंतरिक्ष में टेक ऑफ करने का इंतजार प्रत्येक अंतरिक्ष में एंडेवर के टेक ऑफ करने, करने का इंतजार कर रहा था अंतरिक्ष यात्रियों में से एक की में चैमिशन। जब मैं गलत भी हो सकती थी लॉन्च में देरी हो सकती थी छह पाँच चार एक बार एक अंतरिक्ष यान में टेकऑफ के बाद ठीक तुरंत विस्फोट हो गया था उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए तीन दो एक लिफ्ट ऑफ एंडेवर उठने लगा फिर यह बादलों के ऊपर चला गया अंतरिक्ष केंद्र के लोगों ने खुशियां मनाई वो प्रक्षेपण सफल सफल रहा था मे, की यात्रा शुरू थी। मई का जन्म एक जॉर्जिया में हुआ था जब वो बहुत छोटी थी तब उसका परिवार शिकागो चला गया था उसके माता पिता ने उससे कहा कि वह मेहनत से पढ़ाई करे और जितना बन सके उतना सीखे मई को सीखना अच्छा लगा उसने पुस्तकालय में कई घंटे बिताए और विज्ञान और विज्ञान कथाओं के बारे में किताबें पढ़ी मैं 1960 के दशक में में बड़ी हुई उस काल में पूरा देश अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर उत्साहित था कई लड़कों लड़कियों की तरह मैं भी एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी लेकिन अमेरिका में तब तक कोई महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं बनी थी कोई भी अश्वेत अंतरिक्ष यात्री नहीं था तो क्या उसे कभी मौका मिलेगा मई बस अंतरिक्ष में खोज के सपने देखती रही अब उसे कोई भी रोक नहीं सकता था जब वो सोलह वर्ष की थी तब मई हाई स्कूल पास किया उसके ग्रेड बहुत अच्छे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और वो वहाँ पढ़ने चली गई मैं ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी इसलिए वो मेडिकल स्कूल गई बाद में मई अन्य देशों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पीस कॉप्स में शामिल हुई उसने पश्चिम अफ्रीका में शेरा लियोन और लाइब्रेरिया में काम किया लाइब्रेरिया में काम किया उसने मेडिकल स्कूल में जो कुछ सीखा उसका इस्तेमाल वहाँ के लोगों की मदद के लिए किया लेकिन मैं अभी भी एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखती थी वो उन्नीस में अमेरिका लाउट आई उसने नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में आवेदन किया मैंने उत्तर की प्रतीक्षा की उसी समय अंतरिक्ष यान चैलेंजर अंतरिक्ष में जाते समय फट गया था उसके सभी सात अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे उसके बाद नासा ने नए अंतरिक्ष यात्रियों को लेना बंद कर दिया था लेकिन मई को डर नहीं लगा जब अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ तो उसने फिर से आवेदन किया इस बीच उसने कैलिफोर्निया की सिग्ना सी हेल्थ योजना और लॉस एंजलिस की स्नातक स्नातक इंजीनियरिंग कक्षाओं में भाग लिया अगस्त उन्नीस में नासा के एक व्यक्ति ने जेमिसन को एक बड़ी खबर सुनाई जेमिसन को अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना गया वो बहुत खुश थी कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों ने आवेदन किया था उनमें से केवल 15 को ही चुना गया था मेरी जेमिसन ने वास्तव में खुद को विशेष महसूस किया प्रशिक्षण कार्यक्रम कठिन था अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत मजबूत और फिट होना चाहिए इसलिए वे व्यायाम करते हैं वे गणित पृथ्वी संसाधन मौसम विज्ञान मार्गदर्शन और नेविगेशन खगोल विज्ञान भौतिकी और कंप्यूटर का भी अध्ययन करते हैं अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार करने के लिए बेहद उत्सुक थी लेकिन उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा आखिरकार उन्नीस सौ इक्यानवे में उसे एंडेवर पर अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया अब मई की यात्रा के लिए खुद को प्रशिक्षित करना था उसे विज्ञान मिशन विशेषज्ञ के रूप में चुना गया था उसे अंतरिक्ष में रहते हुए प्रयोग करने थे वो दिन आखिरकार आया जैसे एंडेवर पृथ्वी से दूर गया मैं इसी जैमिशन अंतरिक्ष में शोध करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी इस आत्मविश्वासी अमेरिकी महिला के लिए वो एक महान दिन था वो बहुत खुश थी उसका सपना सच हो गया था समाप्त